हेनरी बिल्ला और बड़ी छीक एनी वेल बड़ा गहरा छेद हेनरी बिल्ला चल रहा था और साथ में एक अच्छी किताब भी पढ़ रहा था वो चलता रहा और आगे बढ़ता गया उसने यह नहीं देखा कि वो कहा जा रहा था फिर हेनरी बिल्ला एक बड़े गहरे छेद में गिर गया उसे चोट तो नहीं लगी लेकिन अब तो उस बड़े गहरे छेद से बाहर नहीं निकल सकता था उसने छेद से बाहर कूदने की बहुत कोशिश की लेकिन वो असफल रहा उसने चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन वो बड़े गहरे छेद के ढाल से बार बार नीचे खिसका। बाप रे हेनरी बिल्ले ने कहा लगता है मैं इस बड़े गहरे छेद से बाहर नहीं निकल सकता अब मैं क्या करूं और फिर हेनरी बिल्ला सोचने लगा सोचते सोचते वह बड़े गहरे छेद के नीचे धूप में बैठ गया दो बत्तख क्वैक क्वैक क्वैक एक बत्तख चलती हुई आई हेनरी बिल्ला इधर उधर कूदने लगा और गाने लगा म्याओ म्याओ, म्याओ मैं खुशी के लिए कूदराऊ म्याओं म्याओ बॉय ओ बॉय बत्तक ने नीचे बड़े गहरे छेद में देखा तुम वहां क्या कर रहे हो बत्तक ने हेनरी बिल्ले से पूछा मैं खुशी से कूद रहा हूँ क्योंकि मैं इस बड़े गहरे छेद में नीचे हूं हेनरी बिल्ले ने कहा आज दुनिया खत्म हो जाएगी इस बड़े गहरे गड्ढे में छिपे जानवर ही सिर्फ बचेंगे और इसलिए मैं यहां पर हूं इसलिए मियाओ मियाओ मैं खुशी के लिए कूद रहा हूं मियाओ म्याओं ओ बॉय ओ बॉय तुम्हें वो कैसे पता चला बत्तक ने पूछा मैंने उसके बारे में अपनी पुस्तक में पढ़ाया हैनरी बिल्ले ने कहा क्या मैं तुम्हारे साथ जुड़ सकती हूँ बत्तक ने कहा अगर तुम छींकती नहीं हो तभी हेनरी बिल्ले ने कहा मेरी किताब कहती है कि केवल वही जानवर जो छीकते नहीं हैं वही इस बड़े गहरे छेद में छिप सकते हैं अरे मुझे कभी छीक नहीं आती बत्तक ने कहा फिर बत्तक नीचे बड़े गहरे छेद में उड़ गई हैंनरी बिल्ले ने बत्तख को देखा और सोचा यह बत्तख न तो बहुत छोटी है और न बहुत बड़ी मुझे लगता है कि इसकी पीठ पर बैठकर मैं इस गहरे छेद से बाहर नहीं निकल पाऊंगा चलो कोई बात नहीं फिर से कोशिश करूंगा फिर हेनरी बिल्ले ने अपनी किताब पढ़ी बत्तख बड़े गहरे छेद के नीचे धूप में बैठ गई तीन बकरी फिर ट्रिप ट्रैप ट्रिप ट्रैप की आवाज़ करते हुए वहां एक बकरी आई हेनरी बिल्ले ने तुरंत कूदना और गाना शुरू कर दिया बत्तख झूमने लगी तुम वहाँ नीचे क्या कर रही हो बकरी ने पूछा म्याओ म्याओ क्वैक क्वैक ओ बॉय हैं बिल्ले और बत्तख ने कहा आज दुनिया का अंत होने वाला है बत्तख ने कहा हैं बिल्ले की किताब में ऐसा ही लिखा है लेकिन यहाँ हम इस बड़े गहरे के छेद में सुरक्षित हैं बकरी ने कहा तो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहूंगी फिर एक जोरदार आवाज के साथ बकरी भी नीचे बड़े गहरे छेद में कूद गई एक मिनट रुको एनरी बिल्ले ने कहा क्या तुम तुम्हें कभी चीख आती है उसने बकरी से कहा क्यों बकरी ने कहा क्योंकि मेरी किताब में लिखा है कि इस छेद में सिर्फ वही जानवर छिप सकते हैं जिन्हें चीख नहीं आती मुझे देखने दो बकरी ने कहा लेकिन वो किताब पढ़ नहीं सकती थी एनरी बिल्ले ने बकरी को अपनी किताब दिखाई देखो बकरी ने कहा नहीं मैं कभी चीखती नहीं हूं मैं सुनती हूँ लेकिन मुझे कभी चीख नहीं आती अच्छा तो ठीक है पतक और हैंनरी बिल्ले ने कहा हैंनरी बिल्ले ने सोचा यह बकरी बहुत बड़ी और ताकतवर है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी या शक्तिशाली है कि वो मुझे इस बड़े गहरे छेद से बाहर निकाल सके चलो कोई बात नहीं मैं फिर से कोशिश करूंगा हैंनरी की बहन तभी सेंड्रा बिल्ली खामोशी से अपने पंजों पर चलते हुए वहां आई उसने नीचे बड़े गहरे छेद में देखा सेंड्रा बिल्ली हेनरी बिल्ली की बहन थी क्यों हेनरी सेंट्रा बिल्ली ने कहा तुम वहां क्या कर रहे हो वो मेरी प्यारी बहन हेनरी बिल्ली ने कहा यहाँ तुरंत नीचे आओ आज दुनिया का अंत होने वाला है लेकिन मैं इस बड़े गहरे क्षेत्र में सुरक्षित हूँ साथ में बत्तख और बकरी भी सुरक्षित हैं और तुम भी हमसे आकर जुड़ो प्रिय बहन लेकिन सेंड्रा बिल्ली तुम कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो मुझे तुम पर यकीन नहीं हैनरी बिल्ले तुम उस बड़े गहरे छेद में ही ठीक हो मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ कोई चाल चल रहे हो मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ है तुम तीनों उस बड़े गहरे छेद में सड़ते रहो अलविदा सेंड्रा बिल्ली ने कहा और फिर चुपचाप अपने पंजों के पर चली गई हेनरी बिल्ला रोने लगा वो मेरी गरीब बहन वो कितनी मूर्ख है वो गरीब प्रिय मूर्ख सेंड्रा बिल्ली हे भगवान अब मैं क्या करूं फिर बत्तख और बकरी भी बिल्ले के साथ रोने लगे लेकिन फिर हैंनरी बिल्ले ने कहा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों हमें रोना बंद कर देना चाहिए क्योंकि आपके रोने से मुझे छींक सकती है इसलिए हमें रुकना चाहिए और फिर उन्होंने वही किया बड़े गहरे छेद के नीचे धूप में चुपचाप बैठ गए हेनरी बिल्ला अपनी किताब पढ़ने लगा पांच हाथी फिर वुश वुश, वुश के वहाँ एक बड़ा हाथी आया हेनरी बिल्ला उछलकर गाने लगा म्याओ म्याओ मैं खुशी के लिए कूद रहा हूँ म्याओ म्याओ बोय ओ बॉय बतख ने गाया बा ट्रिप ट्रिप बकरी गाने लगी और खुशी से उछलने लगी हेलो बतख बकरी और हैंनरी बिल्ले तुम सब लोग उस बड़े गहरे छेद में क्या कर रहे हो तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो बड़े हाथी ने उन्हें नीचे देखा बकरी ने कहा आज दुनिया खत्म होने वाली है यह हेनरी बिल्ले की किताब में लिखा है लेकिन किताब के अनुसार हम यहाँ इस बड़े गहरे छेद में सुरक्षित हैं अरे मैं भी सुरक्षित रहना चाहता हूँ हाथी ने कहा क्या मैं वहां आकर आपसे जुड़ सकता हूँ ठीक है बत्तख ने कहा लेकिन यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हें छीख ना आए केवल वही जानवर जो छींकते नहीं हैं वही इस बड़े गहरेज छेद में सुरक्षित छिप सकते हैं अरे मैं कभी नहीं छीखता हूँ अति ने कहा जरा एक मिनट रुको हैंनरी बिल्ली ने कहा आपकी नाक बहुत लंबी है आपकी बहुत बड़ी नाक से एक बहुत बड़ी चीख निकल सकती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा हाथी ने कहा मैं कभी कभी सूंगता जरूर हूँ कभी कभी आवाज़ भी करता हूँ लेकिन मैं कभी भी चीखता नहीं हूँ और फिर हाथी भी उस बड़े गहरे छेद में कूद गया बट हैंनरी बिल्ले ने सोचा यह हाथी बहुत बड़ा है इसकी नाक बहुत लंबी है वो जरूर मेरी कुछ मदद कर सकता है फिर हैंनरी बिल्ला मुस्कराया और उसने अपनी किताब पढ़ी छे बड़ी छींक थोड़ी देर बाद हेनरी बिल्ले ने मुस्कुराना बंद कर दिया उसने अपनी आँख से एक आंसू पहुछा फिर उसने गहरी आह भरी हाथी बकरी और बत्तख सभी ने बिल्ले की ओर देखा मत रो बकरी ने कहा मैं रोना बंद नहीं कर सकता हेनरी बिल्ले ने कहा मैं अपनी गरीब प्यारी बहन सेंड्रा बिल्ली के बारे में सोच रहा हूँ वो कितनी मूर्ख है कि वो हमारे साथ नहीं आई वो मेरी प्यारी बेचारी प्यारी बहन और फिर हैं बिल्ला जोर जोर से रोने लग गया फिर बिल्ले ने अपने पंजे से अपनी आँखें और नाक पोछी उसने सूंघा फिर वो फपक फक फपक फपक कर रोने लग गया आह वो तो चीखने जा रहा है बतक दूर से चिल्लाई उसे तुरंत रोको बकरी ने कहा और जब बकरी ने ऐसा कहा तो बड़े हाथी ने हेनरी बिल्ली को अपनी सूढ़ से उठाया और उसे गड़े बड़े गहरे छेद से बाहर फेंक दिया बाहर आकर हेनरी बिल्ला हंसने लगा हेलो नीचे वाले साथियों उसने कहा मैंने तुम लोगों पर एक चाल चली थी उस छेद से कैसे बाहर निकलना है वो मुझे आता नहीं था अब ऊपर आओ मेरे साथ जुड़ो अगर तुम्हारे लिए वो करना संभव हो कर उसके बाद हेनरी बिल्ला वहां से हंसते हुए भाग गया क्वैक क्वैक क्वैक करते हुए उस में से उड़ गई कुछ देर बाद हाथी ने बकरी को अपनी सूट से बाहर फेंक दिया फिर हाथी खड़ा हो गया हाथी ने जोर लगाया और फिर वो भी गड्ढे के बाहर निकल गया फिर सभी जानवर बड़े गहरे छेद से दूर चले गए लेकिन हैंनरी बिल्ला बहुत होशियार था वो कुछ दिनों तक अपने घर में ही बैठकर अपनी किताब पढ़ता रहा था